माँ की बातें सरयू बाला देवी अक्टूबर नवंबर 1914 हमारे बालीगंज के निवास पर काफ़ी फूल होते थे फूल पाकर माँ बड़ी प्रसन्न होती थी इस कारण एक दिन सुबह ही मैं बहुत से फूल एकत्र करके माँ के पास गई देखा कि माँ अभी पूजा के आसन पर ही बैठी है मेरे द्वारा फूल सजा देने पर वे बड़े आनंदपूर्वक पूजा में बैठी पारिजात के फूल देखकर उन्होंने कहा यह फूल लाकर तुमने तो बहुत अच्छा किया कार्तिक के महीने में पारिजात के फूलों से पूजा करनी चाहिए इस बार आज तक ठाकुर को ये फूल नहीं दिए जा सके थे मैंने आज माँ की सेवा के लिए अलग से फूल नहीं रखे थे इसीलिए सोचने लगी आज लगता है माँ की पूजा नहीं हो सकेगी परंतु बाद में मैंने देखा कि मेरे मन में ऐसा विचार आने के पूर्व ही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 देखा कि भक्ति के आवेग में उस समय उनका सर्वांग कांप रहा है उन्होंने आनंदपूर्वक माँ के चरणों में पुष्पांजलि दी और प्रसाद लेकर बाहर चले गए सुना कि वे रांची से आए हैं अब तख्त पर बैठकर कर माँ ने मुझे स्नेहपूर्वक बुलाकर कहा अब जाओ बेटी उनके चरणों में अंजलि देकर उठते ही माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया इसके बाद हम लोग पान लगाने गई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 मैं कपड़े उतार रही थी उसी समय गोलाप माँ ने पुकार कर माँ को नीचे आने को कहा क्योंकि ठाकुर को भोग देने का समय हो गया था माँ नीचे चली गई मैंने भी थोड़ी देर बाद मंदिर में जाकर देखा कि माँ सलज वधू के समान ठाकुर से कह रही है आओ खाने चलो इसके बाद गो गोपाल विग्रह के पास जाकर कह रही है आओ गोपाल खाने चलो मैं तब उनके पीछे खड़ी थी ससा मेरे पर दृष्टि जाते ही वे हंस बोली सबको खाने के लिए बुला कर ले जा रही हूँ इतना कहकर माँ भोग के कमरे की ओर चली उनका उस समय का भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी देवता उनके पीछे पीछे चल रहे हैं देखकर मैं थोड़ी देर स्तंभित खड़ी रही सबसे दक्षिण की ओर स्थित भोग के कमरे में लौट कर निकट के कमरे में सबको साँस लिए प्रसाद पाने बैठी भोजन के उपरांत मैंने पास के कमरे में उनका बिस्तर लगा दिया माँ लेट गई समीप बैठते ही माँ बोली लेट जाओ अभी अभी तो खा कर उठी हो मैं लेट गई माँ को थोड़ी सी तंद्रा जैसी आई थी तभी बलराम बाबू के घर का नौकर ठाकुर माँ ठाकुर माँ कहकर पुकारते हुए मंदिर में कुछ सीताफल रख गया वह एक टोकरी में सीताफल लाया था नीचे जाकर उसने साधुओं से पूछा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 बर्बादी भी सहन नहीं होती वह रहने से उसमें सब्जी के छिलके ही रखे जा सकते थे यह कहकर उन्होंने टोकरी को मंगवाया और उसे धुलवा कर रख दिया माँ के इस कथन तथा कार्य से मुझे एक बड़ी शिक्षा मिल गई परंतु स्वभाव तुम मरने पर भी नहीं छूटता थोड़ी देर बाद नीचे एक भिक्षुक आकर भिक्षा दो की गुहार लगाने लगा साधु लोग नाराज होकर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 इसे भी गाय के मुख के पास रखना चाहिए दिन प्राय बीत चुका था और मेरे लौटने का समय हो चला था माँ को प्रणाम कर थोड़ा सा प्रसाद लेने के बाद मैंने विदा ली